तो यदि कमरे में वस्तु रखी हुई है लेकिन दिखाई नहीं दे रही तो हम ये प्रयास करेंगे कि कैसे कोई दिया जले बत्ती जले टॉर्च जले माचिस जले कोई ऐसा साधन बताएं जिससे कि मैं उस वस्तु को देख सकूं। तो यदि परमात्मा ऐसी वस्तु है जिसको दूसरे के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है तो मैं उस दिशा में खोज करूंगा उस तत्व को पाने का प्रयास करूंगा जिसके होने पर मैं परमात्मा को देख सकूं और यदि परमात्मा स्वयं प्रकाशित होता है जैसे कि सूर्य प्रकाशित होता है तो आप बताइए वो कहां है मैं उसको देखूं उसको जानूं आप कह रहे हैं कि ए तत्व तत्व यही वह तत्व है लेकिन मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा तो एक बालक के मन में अपने अनुभव के आधार पर जो संस्कार पड़े कि विद्यमान वस्तु दिखाई देती है उसी तरह वह परमात्मा को भी तोल रहा है और ये प्रश्न मात्र नचिकेता का नहीं है वो तो एक बच्चा था लेकिन हम भी जीवन में इतना लंबा समय बिता करके अनुभव लेकर के बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम अभी भी बच्चे बने हुए हैं और बड़े बड़े व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न उठ खड़ा होता है जब उनको कहा जाए कि परमात्मा तो निराकार है उसका कोई रूप नहीं है उपनिषदकार भी कहते हैं वो नेत्रों से दिखाई नहीं देता कानों से सुनाई नहीं देता इतना सब होते हुए भी सुनते हुए भी बार बार ये संस्कार मन के अंदर उठ जाता है कि आखिर भी कोई ऐसा तत्व तो हो सकता है जो हो लेकिन दिखाई ना दे क्योंकि सबका जिंदगी का, का अनुभव संस्कार काम कर रहा है जो जो वस्तु होती है वो दिखाई देती है और यही कारण है वैज्ञानिक भी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उनके यंत्रों से इंद्रियों से परमात्मा गम्य नहीं है बोध्य नहीं है जाना नहीं जा सकता तो नचिकेता कहता है कि ये जो आप कहते हैं तद एति मन्यंत ऋषि लोग मानते हैं ये वो तत्व है जो कि अनिर्देश्य है और परम सुखकर है आप बताएं कथम नु तद मैं उसको कैसे जानू किमु भाती विभाति व क्या वो स्वयं प्रकाशित होता है इस वर्ग में आता है अथवा दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है इस वर्ग में आता है मेरे को इसका बोध हो तो उसके अनुरूप फिर मैं प्रयास करूंगा नचिकेता के प्रश्न को जिज्ञासा को सुनकर के यमाचार्य इस पांचवी वल्ली के अंतिम श्लोक के अंदर कहते हैं पंद्रहवें श्लोक में कहते हैं कि न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुम अग्नि तमेव अनु तस्य भाषा अनुभाव विभाति कहते न तत्र सूर्यो भाति सामान्य संस्कृत में अर्थ करें कि तत्र वहां पर तत्र का मतलब उस जगह पर तस्मिन् स्थले उस जगह पर न सूर्योभाति सूर्य प्रकाशित नहीं करता अब यहां प्रसंग तो परमात्मा का चल रहा था किसी जगह का तो प्रसंग था नहीं <Syria> कि यमाचार्य उत्तर देते कि उस जगह पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता जगह का प्रश्न नहीं है जगह का प्रकरण नहीं है इसलिए तत्र का हम यह अर्थ नहीं ले सकते कि उस जगह पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता दूसरा अर्थ लेंगे कि जिस जगह पर परमात्मा है तत्र उस जगह को छोड़कर के जिस जगह पर परमात्मा है वहां अर्थात परमात्मा तो न तूर्यो भाती जिस जगह परमात्मा रहता है वहां सूर्य न भाति प्रकाशित नहीं होता प्रकाशित नहीं करता तो परमात्मा कहां रहता है फिर प्रश्न उठ खड़ा होगा परमात्मा किसी स्थान विशेष पर रहता है और उसके लिए कहा जा रहा है कि यहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता अंधेरी कोठड़ी के अंदर जहां तहखाने के अंदर कमरे के अंदर कमरा कमरे के अंदर कमरा ऐसी जगह बना दी जाए यहां कि सूर्य का प्रकाश ना पहुंचता हो ऐसी कोई जगह हो उस जगह पर जहां कि परमात्मा रहता है न तत्व सूर्योभा वहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचा पाता तो उपनिषदकार ने स्पष्ट कहा है हम पहले देख चुके हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व है। तो इसलिए कोई ऐसा स्थल हम सोच लें जहां सूर्य प्रकाशित नहीं करता और वहां परमात्मा रहता है यह संगति भी इन पंक्तियों की नहीं लग सकती तो परमात्मा सर्वव्यापक है इस उपनिषद की धारा को सिद्धांत को लेते हुए आविष्कार करेंगे तो इस तरह से बनेगा न तत्र सूर्यो भाती जहां परमात्मा है यानी सर्वत्र परमात्मा सर्वव्यापक है तो सर्वत्र न सूर्योभा सूर्य प्रकाशित नहीं होता जहां परमात्मा है वहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता वहां सूर्य प्रकाश नहीं करता <kans kilka d offers'> तो प्रश्न फिर खड़ा होगा कि सूर्य कहां प्रकाशित करता है फिर सूर्य कहां है सूर्य प्रकाश देता है इतना ठीक है हम भी अनुभव करते हैं और ईश्वर सर्वव्यापक भी है तो सर्वव्यापक परमात्मा के बाहर कौन सी जगह है जहां की सूर्य प्रकाशित हो रहा है तो यह अर्थ भी यहां संगत नहीं लग सकता कि जहां परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा है वहां सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता सूर्य तो परमात्मा के अंदर ही प्रकाशित हो रहा है इस पंक्ति का फिर अर्थ हम इस रूप में लेंगे न तत्र सूर्यो भाती तत्र का मतलब तस्मिन विषय उस विषय में किस विषय में ब्रह्म के विषय में परमात्मा के विषय में जिस विषय में नचिकेता ने प्रश्न किया नचिकेता परमात्मा को देखना चाहता है आंखों से देखना चाहता है तो कहें कि उस पर तत्र उस पर उस विषय में परमात्मा के विषय में ये सूर्य व्यर्थ है यह सूर्य प्रकाशित नहीं करता अगर सूर्य की माध्यम से हम परमात्मा को देखना चाहते हैं तो ये व्यर्थ है परमात्मा को देखने की दृष्टि से यह सूर्य व्यर्थ है भले ही संसार की वस्तुओं को देखने के लिए यह सूर्य सार्थक हो तो कहा न तत्र सूर्यो भाती ये सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं करता कोई चीज कब प्रकाशित होती है सूर्य के द्वारा जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु के ऊपर पड़ता है और प्रकाश की किरणें लौट करके हमारे नेत्रों की तरफ आती हैं और हम उसको देख पाते हैं अर्थात वो वस्तु दिखाई देती है हमें नेत्रों के द्वारा वो वस्तु ग्राह्य होती है जो प्रकाश को प्रत्यावर्तित करती हो लौटा देती हो लेकिन परमात्मा वो तत्व है जो प्रकाश को प्रत्यावर्तित नहीं करता प्रकाश तो उसके अंदर से होता हुआ परे चला जाता है उसी के अंदर घूमता रहता है परमात्मा प्रकाश को बाधित नहीं करता हमको वो वस्तु दिखाई देती है जो प्रकाश को बाधित करती है प्रकाश की कुछ किरणों को बाधित करती है बाधित करके प्रत्यावर्तित करती है तो इसलिए परमात्मा चूंकि निराकार है प्रकाश को बाधित नहीं करता इसलिए न तत्र सूर्योभा सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता दिखा नहीं सकता तो प्रकाश के तो और भी स्रोत हैं उन स्रोतों का उल्लेख करते हुए भी यमाचार्य नचिकेता के मन की इस आशंका को निर्मूल करना चाहते हैं क्योंकि कई बार होता है एक चीज से कोई वस्तु प्रकाशित नहीं होती तो दूसरी चीज से प्रकाशित हो जाती है हो सकता है कोई चीज अग्नि के प्रकाश में दिखाई नहीं दे रही हो रंगीन प्रकाश में दिखाई नहीं दे रही हो सूर्य के प्रकाश में दिखाई दे जाए आजकल अंधेरे में देखने वाले कैमरे होते हैं सेना के पास में इंफ्राइडेट किरणों के माध्यम से विभिन्न किरणों के माध्यम से वो अंधेरे में भी देख लेते हैं तो कोई चीज ऐसी हो सकती है जो इस सूर्य के द्वारा इस प्रकाश के द्वारा दिखाई नहीं दे रही हो तो दूसरे प्रकाश से दिखाई दे रही हो तो उस विकल्प को भी हटाना चाहते हैं न तत्र सूर्यो भाती न चंद्र न चंद्रमा का प्रकाश उसको दिखा सकता है कि रात को शायद परमात्मा का प्रत्यक्ष हो जाए चंद्रमा के प्रकाश में और न तारकम और जो अन्य तारे हैं आकाश में दिखाई देते हैं वो भी तत्र न भांति वहां प्रकाशित नहीं होते सूर्य परमात्मा को वो प्रकाशित नहीं करते और कहा न इमा विद्युतो भांति ये जो बिजलियां हैं इतनी तेज बिजली चमकती है आकाश में बड़े व्यापक रूप से प्रकाश हो जाता है ये भयंकर बिजलियां भी इतनी प्रकाशमान बिजली भी इस परमात्मा को प्रकाशित नहीं करती तो कहा कु ये जो अग्नि है जो संसार में अग्नि है जिसका हम उपयोग करते हैं इस अग्नि की तो बिसात ही क्या है ये तो उस परमात्मा को दिखा ही कैसे सकती है ये अग्नि जो हमारे घर में है जिससे हम खाना पकाते हैं छोटी सी दिखाई देती है अगर संसार भर के सब घरों की अग्नि को इकट्ठा कर दिया जाए सब भट्टियों की अग्नि को इकट्ठा कर दिया जाए एक साथ तो बड़ा रौद्र रूप इकट्ठा हो जाएगा इतनी अग्नि है ये, इतनी बड़ी अग्नि है लेकिन सूर्य के सामने वो कुछ भी नहीं है पृथ्वी भी अंदर से आग का गोला है इतनी अग्नि इसके अंदर है लावा है अंदर लेकिन यह पृथ्वी भी अगर सूर्य में जाए तो इसका कुछ पता भी नहीं लगे एक क्षण में पिघल करके वहीं पर ही विलीन हो जाए इतना बड़ा सूर्य तो उसकी तुलना में संसार की जितनी भी अग्नियां हैं वो सब मिलकर के भी कुछ नहीं है तो ये जो छोटी सी अग्नि है कुटोयम अग्नि ये अग्नि तो परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती है अर्थात परमात्मा इन किसी भी तत्वों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता नहीं हो सकता और व्यक्ति परमात्मा को देखने के लिए इधर उधर अलग अलग जगह पे घूमता रहता है शायद यहां परमात्मा के दर्शन हो जाए शायद यहां परमात्मा के दर्शन हो जाए जो भावना नचिकिता के मन में बैठी हुई थी वो आज भी व्यापक वर्ग रूप से बड़े वर्ग में विद्यमान है और व्यक्ति आंखों से परमात्मा को देखने के लिए लालयित रहता है उसी रूप में परमात्मा का चिंतन भी करता है तो कह रहे हैं कि नहीं ये सूर्य चंद्र तारे किसी के प्रकाश में परमात्मा नहीं दिख सकता और इसका दूसरा तात्पर्य भी है कि जो चीज सूर्य के प्रकाश में दिखाई दे रही है चंद्रमा और तारों के प्रकाश में दिखाई दे रही है विद्युत और अग्नि के प्रकाश में दिखाई दे रही है जो तत्व इन प्रकाश में दिखाई दे रहा है वो परमात्मा नहीं हो सकता यह निश्चय भी साथ में हम ले सकते हैं फिर कहा ये परमात्मा तो इनसे क्या प्रकाशित होगा ये परमात्मा ही तो इन सबको प्रकाशित कर रहा है इन साधनों की सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा को प्रकाशित कर सके लेकिन परमात्मा इनको प्रकाशित कर रहा है परमात्मा इन सबको दिखा रहा है जना रहा है परमात्मा की अनंत सामर्थ्य को बताते हुए कहा तमेव भांतम अनुभा सर्वम परमात्मा जब प्रकाशित होता है उस प्रकाशित होते हुए परमात्मा के पीछे पीछे ही उसके बाद ही अनुभाति सर्वम ये जो सारा का सारा है सूर्य चंद्र आदि ये भी प्रकाशित होते हैं। हम जो संस्कृत का सामान्य अर्थ इन वाक्यों से लेंगे तो ये होगा कि परमात्मा के प्रकाशित होने पर ही परमात्मा के प्रकाशित होते हुए ही उसके पीछे पीछे ये सारे तत्व सूर्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं तमेव अनुभाति अनुभाव और आगे कहा तस, भाषा विभाति उसी की दीप्ति से उसी की भाषा से उसी के द्वारा उसी के प्रकाश से सर्वमिदम विभाति ये सारा का सारा संसार प्रकाशित होता है ये सारा का सारा प्रकाशित हो रहा है और तो नचिकेता कहें या कोई भी आज के व्यक्ति को कहें उसके मन में सहज प्रश्न उपस्थित होगा कि ठीक है परमात्मा ऐसा तत्व है जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता लेकिन वो तत्व तो बताया जा रहा है जो इस सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है तो जब हमको सूर्य दिखाई दे जाता है चंद्रमा दिखाई दे जाता है तो फिर जो इनको प्रकाशित कर रहा है वो क्यों नहीं दिखाई दे जाता इससे भी बड़ा होना चाहिए इससे भी बड़ा होना चाहिए इससे भी व्यापक प्रकाश वाला होना चाहिए और एक तरफ परमात्मा को सर्वव्यापक माना गया है तो परमात्मा सर्वव्यापक है और इतने प्रकाश वाला है तो संसार में कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए कभी रात्रि नहीं होनी चाहिए कहीं कोई छाया नहीं होनी चाहिए सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए लेकिन यह हमारा प्रत्यक्ष है कि यहां संसार में रात्रि भी होती है कमरे के अंदर कोठरी में अंधेरा भी होता है तो यमाचार्य का जो तात्पर्य वो इस अर्थ में नहीं है कि परमात्मा सूर्य की तरह प्रकाशित होता है सूर्य की तरह प्रकाश वाला है परमात्मा प्रकाश देने की सामर्थ्य रखता है संसार के वस्तुओं को प्रकाशित करने की प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है इसी रूप में वो प्रकाशित है तो तमेव भ अनुभाति सर्वम परमात्मा जब प्रकट होता है अपने सृष्टि निर्माण के रूप निर्माणकर्ता के रूप में अपने को प्रकट करता है तभी सर्वम सारा उसके बाद ही प्रकाशित होता है और तस्य भाषा सर्वमिदम विभाती परमात्मा के प्रकट होने पर ही परमात्मा के द्वारा अपने स्वरूप को अपने कर्तित्व को दिखाने के बाद ही ये सारे संसार की वस्तुएं रचना में आती है इसलिए ये चीजें परमात्मा को दिखा नहीं सकती हां परमात्मा के जानने के बाद इन सब को हम और अच्छी तरह जान सकते हैं तो यमाचार्य का इस श्लोक में नचिकेता के लिए और हम सबके लिए यही उपदेश है कि हम परमात्मा को इन चर्मचक्षुओं से देखने का प्रयास न करें चर्मचक्षुओं से देखते हुए अपने को भटकाते न रहे परमात्मा को देखने के लिए व्यर्थ समय न गवाएं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें साधना का जो तत्व है योग साधना है उसको करें और अपने अंतर चक्षुओं से आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित उस निराकार परमात्मा को हम प्रत्यक्ष करें आज का विषय यहीं तक रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यदि पिछले संस्कार वशात मैं आपको चर्म चक्षुओं से देखने की ओर बढ़ूं उस ओर प्रयासशील हूं तो मुझे जागरूक करना मैं उस विचारधारा से हटके अपने को शुद्ध ज्ञान में रख सकूं निराकार आपको निराकार रूप में ही स्वीकार करूं आत्मा के द्वारा आपके आनंद को पा सकूं हो